आनंद की खोज स्वामी ब्रह्मेशानंद प्रकाशकीय प्रत्येक मानव मानव ही नहीं प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है ऐसा सुख जिसका कभी अंत न हो और जो दुखी के साथ मिश्रित न हो शास्त्र कहते हैं कि अल्प में ऐसा सुख नहीं है जो भूमा अर्थात अनंत है उसमें ही ऐसा सुख है ईश्वर ही वह भूमा है प्रत्येक जीव का असली स्वरूप ही वह भूमा है अतः ईश्वर को एवं आत्म स्वरूप को प्राप्त करना ही निरच्छिन्न सुख प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है आनंद की खोज जागतिक वैश्विक सुख नहीं परंतु ईश्वर अथवा आत्म स्वरूप की प्राप्ति हेतु लिखे लेखों का संकलन है रामकृष्ण मिशन के विद्वान सन्यासी स्वामी ब्रह्मेशानंद जो पहले वेदांत केसरी नामक अंग्रेजी मासिक पत्रिका के संपादक थे के साधनों प्रयोगी कुछ लेख छपरा से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका विवेक शिखा में प्रकाशित हुई थी तदनंतर उनका एक संकलन पथ पाथ और पाथेय नामक शीर्षक से सन उन्नीस में श्री रामकृष्ण अद्भुतानंद आश्रम छपरा से छपा था आध्यात्मिक जीवन में इस पुस्तक की उपाधेयता को देखते हुए इन ही लेखों में से अधिकांश को ग्रंथकार ने कुछ और नए लेखों सहित यहां नए शीर्षक आनंद की खोज के तहत प्रकाशनार्थ प्रस्तुत किया है पथ और पाथे से लेखों के पुनर्मुद्रण की अनुमति प्रदान करने के लिए हम श्री रामकृष्ण मिशन छपरा पूर्वकालीन रामकृष्ण अद्भुतानंद आश्रम के आभारी हैं श्री रामकृष्ण देव के एक प्रमुख शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा है साधन भजन के संबंध में एक ही नियम सभी के लिए लागू नहीं होता किसी की किस और प्रवृत्ति टेंडेंसी है अच्छी तरह से देख लेना चाहिए किसी को उसके भाव से विपरीत उपदेश देने से उसका कोई उपकार तो होता नहीं उल्टे अपकार ही होता है साधन भजन के संबंध में सामान्य रूप से दो एक बातें छोड़ सबके सामने व्यक्ति विशेष से कुछ कहना ठीक नहीं ध्यान धर्म और साधना पढ़ना बावन तिरपन वर्तमान पुस्तक के ग्रंथकार ने भी पुस्तक की प्रस्तावना में इस बात पर पाठकों की दृष्टि आकर्षित की है इस विषय पर ध्यान रखते हुए इस पुस्तक के पठन से पाठक मंडली अवश्य ही लाभान्वित होगी ऐसा हम आशा करते हैं प्रकाशक कोलकाता पंद्रह अगस्त 2004 प्रस्तावना